द्रं कर्णे स्रमयाम देवा भद्रं पश्येक्ष स्थिंग सम्यसम जलायु ओ शादि शांति सा थर्वेदीय मंडल को परिषद तृतीय मंडल के प्रथम खंड के सप्तम मंत्र तक तो उस विचार हो गया जिसमें साधन बदला दिया था सत्य ब्रह्मचर्य तप आदि साधन उस आत्म प्राप्ति के साधन ये साधन से आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान हो, आत्म हो, की उपलब्धि होगी तो जिसके उपलब्धि होनी है उसका स्वरूप क्या है तो ये सप्तम मंत्र में बता दिया था बृहत तिव्य मचिंत रूपम इत्यादि कहा था कि इंद्रियों का विषय भी नहीं बनता का विषय भी नहीं महान है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशेष रूप से भाषित हो रहा है नाना प्रकार से भाषता है दूर से भी दूर है अज्ञान के लिए ज्ञान के लिए नजदीक से भी नजदीक है आत्मा का स्वरूप ऐसे है और देखने वाले जो होते हैं ज्ञान चक्षी वाले उनके लिए बुद्धि रूपी गुहा में आत्मा मिल जाती है यही आत्मा बाहर नहीं है इत्यादि बताया आगे उसी के साधन विशेष के सत्यादि साधन तभी आ सकते हैं साधन विशेष की चर्चा करने जा रहे हैं जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी निर्मल नहीं होगी बुद्धि तब तक आत्मा का वृत्ति बनना नहीं कितना भी सुने सुनाए तो बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए सारी साधनों हैं ये मंत्र में आग मंत्र है आगे वाले आगे न चक्षुषा क्रीय देव तपसा कर्मा वे ज्ञान प्रसाद नीशुद्ध सत्सा ततस्तु पश्यते निश न चक्षुषा गृह्यचाडेत कर्म ज्ञान प्रसाद विशुद्धश्व ततस्तुत न चक्षुषा गृहते आख का विषय नहीं होता आत्मा चक्षुषा न गृहते आत्मा जिसकी चर्चा चल रही जिस आत्मा की वो चक्षु का आंख का विषय नहीं है चक्षु का विषय नहीं है, है गृहित नहीं होता नापि बाचा वाणी के भी विषय नहीं है आंख का भी विषय नहीं माने सभी कर्मेंद्रों ज्ञानेन्द्रों का विषय नहीं ये लेना है और सभी कर्मिंद्रो का विषय नहीं किसी भी कर्म से आत्मा पकड़ा नहीं जाता न चक्षुषा गृहते ना बात नान्य देवी अन्य इंद्रियों के द्वारा वो भी नहीं हो सकता या देव मान इंद्रिया है कोई भी इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा आत्मा ये इंद्रियो तो सब विषय ग्रहण करने के लिए बने हुए हैं आत्मा ग्रहण के लिए नहीं है नान्य देविर तपसा कर्मणा बा कृत सन्द्रायण आदि बहुत सारे तप करें फिर भी आत्मा मिलने वाला नहीं न गृहते कर्मणा अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहे उससे भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है फिर क्या साधन है आत्म प्राप्ति के माने इतने भी अग्निहोत्रादि कर्मों की आवश्यकता है कि इसके लिए अंतकरण शुद्धि के लिए किन्तु आत्मा की उपलब्धि के ठीक पूर्व अवस्था में बुद्धि की विशुद्धि चाहिए यह कहना चाह रहे हैं ज्ञान और प्रसाद या ज्ञान शब्द बुद्धि है ज्ञाते अनयादि ज्ञान बुद्धि ज्ञान आती से लूट प्रत्यक अर्थ में करेंगे तो बुद्धि आ जाएगी बुद्धि की प्रसन्नता से स्वच्छता से जब बुद्धि निर्बल हो जाए उसके लिए जो भी साधन हो पहले करे उससे बुद्धि निर्बल हो जाए होने से ज्ञान प्रसाद की स्वच्छता से विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्व यश विशुद्ध सत्व अंतकरण जिसका शुद्ध हो बुद्धि प्रसन्न हो गई स्वच्छ हो गई तो अंतकर्ण की शुद्धि हो गई अंतकरण शुद्ध होने से होने वाला विव्यक्ति है ततस्थ फिर उसके पश्चात आगे तम पश्यते निष्कलम तम निष्कलम पश्यते मानी पश्यतेमान चिंतन करता हुआ उस निष्कल कला रहित अवय रहित जो आत्मा है निर्वय आत्मा उसको देखता है अनुभव मिलाता है व्यक्ति माने बुद्धि की प्रसन्नता चाहिए जितने भी साधन है अंतगर्म शुद्धि के लिए आए आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है वो तो बुद्धि की स्वच्छता चाहिए तो आत्मा के वहां प्रतिबिंब भाषेगा दिखेगा अनुभव में आएगा साधन व्यर्थ नहीं है माने आत्म प्राप्ति के लिए नहीं बुद्धि स्वच्छ करने के लिए है। अंतर्ण शुद्धि के लिए साधन है जितने भी जब बोलते हैं तब बोलते हैं, बोलते हैं। जैसे जैसे बताया है, जिन परंपरा में जैसे भागवत एकादश कंध में आता है दानम सुधर्मो नियमो यमश तीर्थानी सर्वाणी सर्वे मनो निग्रह लक्षण करो ही योगो मनसमाधि ऐसे कहा दान देना दानम स्वधर्म का पालन करना अपने अपने धर्म का पालन करना दानम स्वधर्मो नियम और यम या, और नियम का पालन करना योगशूत्र के माध्यम से नियमों यमश्च। तीर्थानी सर्वाणी सारे तीर्थ करना और तीर्थानी सत्व्रता से जितने भी व्रत है एकादशी है अमोक जितने व्रत है व्रत करना के लिए कहते सर में मनो निग्रह लक्ष्मान मन शुद्धि के साथ ही समाधि मन अगर एकाग्र हो जाए परमात्मा के साथ संबंध हो गया समझो परमात्मा मिल गया समझो यह सब एकाग्र करने के साधन है जितने भी साधन बताते हैं जिस पंथ में भी हो जहां भी हो यह साधन व्यर्थ नहीं है अंतकरण शुद्धि के लिए है वही बात है यहां कहा ज्ञान प्रसाद सत्व जब बुद्धि की प्रसन्नता होगी स्वच्छ होगी बुद्धि स्वच्छ होगी उसके पहले जो साधन है तत, तत, योग करे, ध्यान करें जब करें पाठ करें जैसे जैसे परंपरा में जैसी हो तो ज्ञान प्रसाद का अर्थ बुद्धि की निर्बलता बुद्धि जब स्वच्छ होगी तो आत्मा का प्रतिबिंबित भाषने लग जाएगा अगर शीशा मलिन हो मिट्टी से ढका हो ढके हुए शीशा हो उसमें कोई छाया आपके पृथ्वी को पड़े नहीं पड़े शीशा साफ होना चाहिए वैसे आत्माकार वृत्ति बनाने वाली बुद्धि है अभी ढकी हुई है काम क्रोधादी मल से बुद्धि ढकी हुई है जैसे कि आत्माकार वृद्धि नहीं बन पा रही है विषयाकार वृत्ति बन रही है सब्दस पर सद्रश गई है जब ये स्वच्छ करना है साधन है जब तप आदि जो भी साधन है इन साधनों से बुद्धि स्वच्छ हो जाए तब क्या होगा विशुद्ध सत्व वाला होगा विशुद्ध सत्व वो व्यक्ति अंतकर्म शुद्ध वाला हो गया ऐसे जो अंतकर्म शुद्ध वाला व्यक्ति तथा साधक उसके पश्चात तम तम निष्कलम पश्यती मानी पश्यती उस निष्कल कला रहित अवय रहित चिंतन कर तब चिंतन कर पाएगा आत्मचिंतन तभी कर पाएगा अंतकर्म शुद्ध हो तब फिर वो चिंतन ध्यायमान मानी चिंतन करने वाला व्यक्ति यही चिंता या धातु है ध्यान माने एक विशेष वस्तु के चिंतन को ध्यान कहते हैं हाँ कोई भी नहीं एक विशेष वस्तु होगा आपके दृष्टि में कोई भी एक वस्तु होंगे उसको आप उसमें एकत्रित करके बैठ जाते हैं मन को केंद्रित करके बैठते हैं उसी का नाम ध्यान है यही धातु चिंता अर्थ में चिंतन करना यह अर्थ है तो चिंतन करने वाला व्यक्ति तो उसको पश्चिटी माने अनुभव मिलाता है उस आत्मा को अनुभव मिलाता है आत्मा का अनुभूति बना पाता है ये कहा भाष्य में कहते हैं पुनरपी असाधारण तथा उपलब्धि साधन बचते उसके उपलब्धि का साधन चार तो पहले बता दिया था सत्य ब्रह्मचर्य आदि जो साधन बताया था उस पुनरअपि फिर भी असाधारण साधन बताना चाहते है एक साधन कारण असाधारण कारण जिसके बिना होगा ही नहीं जैसे घट बनाने के लिए असाधारण कारण मिट्टी है मिट्टी के बिना घट नहीं हो सकता तो पुनरअि असाधारण तद उपलब्धि फिर भी दोबारा भी असाधारण कारण उसके उपलब्धि का साधारण उस आत्मा की उपलब्धि के साधारण असाधारण कारण कहा जाता है क्या है जिससे भी ये न चक्ष है आंख के विषय नहीं आत्मा इसलिए असाधारण कोई कारण बतलाना पड़ेगा आंख का विषय हो तब तो साधारण कारणों से काम चल जाता किन्तु चक्षु का विषय नहीं है इसमें गृहते चक्षुषा का आंख का विषय चक्षु के द्वारा गृहित नहीं होता आत्मा ये चक्षु तो बाहर के विषय रूपाधि दर्शन के लिए बनाया है ये नीला है काला है पीला है ये देखने के लिए बनाया है। विषय ग्रहण के लिए इंद्रिया बनी है आत्मा ग्रहण के लिए इंद्रिया नहीं है न चक्षुषा गृह थे केरल से मनुष्यों के चक्षु से तो गृहित नहीं होता देवता थी आंख से दिखाई पड़े जाते नहीं केरल किसी के चक्षु से भी नहीं होगा केरल जितना भी चक्षु क्यों अरूपत्वात रूपवान वस्तु, रूप और रूपवान वस्तु को चक्षु ग्रहण करते ध्यान देना आंख का विषय जो होगा या तो रूप नील पीता रूप उसका ग्रहण करे नीला है पीला है यह रूप वाला वस्तु नीला पत्ता है काला पत्ता है सफेद पत्ता है जो भी बोलते हैं रूप हो अथवा रूपवान वस्तु हो उसको ग्रहण करती है चक्षु तो आत्मा है रहित है इसलिए चक्षु का विषय नहीं बन पाता आत्मा क्यों नहीं कि बन पाता कहा और रूप, रूप रहित होने से आत्मा में कोई रूप है नहीं चक्षु का विषय है या तो रूप हो या रूप वाला वस्तु हो उसी का ग्रहण कर सकते है चक्षु बाग्य का नहीं अरूपत् कहा ना आ, ना भी गृह बाचा वाणी का भी विषय नहीं होता है बाणी क्या करती है अपने विषय को प्रकाश करना जाती है किंतु तो आत्मा को प्रकाश नहीं करते अनविधेय अविधे बाणी का विषय नहीं है वो है विषय नहीं बनता बाणी के विषय को अविधेय बोलते हैं और वाणी का विषय ना हो उसको अनविधेय बोलते अनविधेयत्व नाभिचा अन्य देव इतर इंद्रिय या चक्षु और बाणी दो का खंडन किया है बाकी देव शर्वतय करता अन्य इंद्रिया जो बची हुई है बाकी इंद्रिया उनके किसी अन्य का विषय नहीं है, हमारे कोई भी ज्ञान इंद्रियों का विषय भी नहीं है आत्मा और कर्म इंद्रियों का विषय भी नहीं है दस इंद्रियों का खनन हो जाता है ये कहा टिप्पणिया एक मानो साधारण उपलब्धि साधारण तद उपलब्धि भविष्य किमित असाधारण तद या असाधारण कारण बताना चाहते हैं ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व इत्यादि असाधारण का बुद्धि की निर्मलता के बिना आत्मदर्शन होना संभव नहीं करना है आत्मदर्शन मने आग का विषय अनुभव में आना जैसे दाल में नमक देखना होता है देखना माने स्वाद में आना अनुभव में आना वैसे ही तो साधारण यह शंका है कि न साधारण ही नहीं साधारण साधारण साधारण ही रेप उपलब्धि साधन है जो साधारण साधन होते हैं एक इंद्रिया आदि है उनके द्वारा तत्वलब्धि तत माने आत्मा आत्मा तत्व तो उपलब्धि भविष्य उसकी उपलब्धि हो जाएगी आत्मा की असाधारण तत्व असाधारण कारण की क्यों चर्चा कर रहे हैं इस मंत्र में आत्मा उपलब्धि के लिए उच्चते अतः आह इसलिए उत्तर देते यशमात करके कहा यशमात न चक्षुषादी है इत्यादि का चक्ष का विषय नहीं है क्यों अरूप है आत्मा रूपमान पदार्थ को चक्षु का विषय बनता है रूप नहीं है आत्मा में चक्षराध भी नगृह ने टिप्पणी नहीं बोल रहे चक्षुराधि इंद्रियों का विषय नहीं होता तस्मात असाधारण तत्भक्त में इसलिए असाधारण कारण आना पड़ेगा चक्षुराधि का विषय होता तो अपने पहचान हो जाता इसलिए कोई ना कोई असाधारण कारण बतलाना होगा आत्मा की उपलब्धि के लिए एक दो नंबर टिप्पणी में कहा के कहा उसके मनुष्य अग्राह्यम तेव इति ग्रहिष्य ऐसी कोई शंका करे कि मनुष्य के अंक से तो नहीं दिखाई पड़ता आत्मा तो देवताओं के आंक से दिखाई पड़े ऐसी शंका में नहीं करना चाहिए क्यों किए नी मनुष्य व देवादि नाम देवादी नाम मनुष्यों के आंक से भी नहीं तो देवताओं के अंक से भी नहीं दिखाई पड़ता इंद्रियों का विषय नहीं है ये बताया कहते हैं तप असह सर्व प्राप्ति तप ऐसा है जो जो लोग चाहे उसकी प्राप्ति तप से हो सकती है माने संसार के विषय कुछ भी प्राप्त करना चाहे तप से रावण आदि को आपने देखा है पुराण में समाहे कंस आदि रावण आदि बड़े बड़े तप किए तप करने का परिणाम तिल के अधिपति भी हो गए तब में बड़ी शक्ति है तो आत्म प्राप्ति हो जाए ऐसे तब से यह शंखा है तो कहते नहीं तप असह सर्वप्राप्ति साधन भी तब जो है सर्व संपूर्ण वस्तु प्राप्ति के साधन है आत्मा छोड़ करके ब्रह्मलोक तक सब कुछ जीता है दान ने तप करके इतने तप में बल है सर्वप्राप्ति साधन भी संसार मंडल को पूरे को प्राप्त करने के सामर्थ्य होने पर भी न तपस्या गृह आत्मा तो तपस्या से भी गृह नहीं होता तीन नंबर की टिप्पणी सर्वप्राप्ति इत्यादि तपो तो ही क्रमम इत्यादि वजना दे कई स्मृति में आता है तपोही तो क्रम तब जो है उसको अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है अन्य साधन के अपेक्षा विशेष साधन है उसको अतिक्रमण करने वाला दूसरा साधन नहीं मिलेगा तब में ऐसी शक्ति है ऐसा कहा फिर भी वो तब ऐसे तब से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी संसार की प्राप्ति होगी तीनों लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं तप में सा है कि आत्मा प्राप्ति कभी काम तथा वैदिक न अग्निहोत्रादि कर भी प्राप्त नहीं वैदिक कर्म विशेष माना जाता है कोई स्मार्थ कर्म वैदिक कर्म वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मणा जो वैदिक कर्म होते हैं अग्निहोत्रादि कर्म उनसे भी प्रसिद्ध महत्व ये भी महान कहे गए अग्निहोत्र आदि की बड़ी प्रशंसा है शास्त्रों में ऐसा होने पर भी महान होने पर भी क्या होता है नगरी उनसे भी यह आत्मा की प्राप्ति नहीं होती ये तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अग्नि उत्तराधि होती है अग्निहोत्रि साधन स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं आत्म प्राप्ति के लिए नहीं, नहीं फिर किम साधन ग उठता है जो इंद्रियों का विषय भी नहीं हुए तब का विषय भी नहीं है और अग्निहोत्रादि कर्म का भी, भी विषय नहीं फिर क्या साधन है उसके प्राप्ति आत्म प्राप्ति के प्रश्न उठा किम पुनस्त्य ग्रहण तस्वीर आत्मा न उस आत्मा के ग्रहण में साधन क्या है फिर प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं ज्ञान शुद्ध सत्व जब बुद्धि की निर्मलता हो जाए निर्मल बुद्धि बन जाए तब तो क्या होगा अंतकरण शुद्ध वाला जाता हो जाता वो व्यक्ति तो फिर वह चिंतन करेगा चिंतन तो उसको दिखाई पड़ता है आता है बुद्धि की स्वच्छता होने पर ही होगा ये कहना चाहते हैं ज्ञान प्रसाद ज्ञान प्रसाद का अर्थ करेंगे अभी आत्मा अवबोधन समर्थन अपनी स्वभावे न सर्व प्राणी नाम कहते देखो बुद्धि में ऐसी शक्ति है प्राणियों का आत्मज्ञान की शक्ति बुद्धि में सबके पास है होते हुए भी आत्मग्रहण नहीं कर पा रही क्या कारण है बाह्य विषयों में जो आशक्त हो रखा है कारण। में आशक्ता है व्यक्ति इस कारण से भी योग्यता है हर प्राणी के अंतर बुद्धि में ये योग्यता है क्या आत्म प्राप्ति की योग्यता है किन्तु तो ये भी क्या कहना चाहते है ज्ञान प्रसाद आत्मा अपोध और समर्थम अपी बुद्धि ऐसी है आत्मा के कर ज्ञान करने के लिए समर्थ है बुद्धि में उसके आत्मागार वृत्ति बनी है समर्थ है बुद्धि सबकी बुद्धि समर्थ है होते हुए हो भी ना स्वभाव न सर्व प्राणी स्वभाव त्या है सर्व प्राणी नाम ज्ञान ज्ञान मन बुद्धि जो बुद्धि है वह बाह्य विषय राग आदि दोष बाह्य विषय जो पंच विषय है राग आदि किसी राग है किसी में है शब्द स्पर्श रूपरस गंदा आदि में कहीं आशक्ति है तो कहीं नफरत कर रहा है राग देश बाह्य विषय राग आदि के द्वारा प्रलुषित तो हो गया बाह्य जो विषय हैं उनमें राग आदि दोष हैं वो दोष के कारण बुद्धि में दोष आ गया किसी को माने घृणा कर रहा है किसी को प्यार कर रहा है ऐसे दोष होने से क्या कलुषित तो हो गया बुद्धि बिगड़ गई दूषित तो हो गई बुद्धि कलुषित प्रसन्न उस स्थिति में प्रसन्न नहीं है स्वच्छ नहीं है अशुद्ध विषयों के राग आदि आ सकते के कारण राग देश के कारण बाह्य विषय निमित्त बन रहे राग बुद्धि में भर रहे हैं इसके कारण से अशुद्ध हो गई अशुद्धम सन न अब फिर भी आत्मा को जान नहीं सकती बुद्धि तब तक जान नहीं सकती क्यों है कहा नित्यम सन्नीतम बुद्धि के बिल्कुल पास में है दूर नहीं है नित्य है कभी कभी होता बात पापन नित्य सन्नीत है नित्य सन्नीतम नित्य निरंतर बुद्धि के पास में आत्मा है होते हुए भी नहीं जान पाती है क्यों दूषित हो रखी बुद्धि बाह्य विषय में रात कैसे नहीं जानती बुद्धि का मलापन भी आदर समय दृष्टांत दिया जैसे मल से घेरा हुआ धूल से ढका हुआ जो आदर्श से शीशा है उसमें पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ता मलाव दम आदर्शम आदर्श मैंने शीशा जैसे धूल मल काई ही जम गया शीशा में पृथ्वी में कहां से पड़ेगा नहीं पड़ सकता आदर्शार की टिप्पणी है ना आदर्श दर्पण मुगरा दर्श यदि अमरेणा अश्य क्लिवत्म आदर्श शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है आदर्श ऐसा कहा है जब शीशा के लिए बोलना है तो आदर्श नपुंसक लिंग प्रयोग होता है तो अमरकोश अमरकोष ने पुल्लिंग में प्रयोग किया है अमरकोश ने का है आदर्श में दर्पण मुकुर आदर्श दर्पण मुकुरा और आदर्श करके ंग में दु वचन को प्रयोग कर दिया है दर्पण शब्द और आदर्श तीन शब्द है दर्पण कर दिया मुकुरा आदर्श ऐसा बोला है बोलते बोलते हैं हैं दर्पण भी बोलते हैं ऐसा तो पुलिंग में प्रयोग कर दिया इसलिए अमरकोष कार को ये शब्द को नपुक्ष में प्रयोग करना इष्ट नहीं है यहाँ आदर्शम करके भाष्यकार ने नपुक्ष प्रयोग किया है यही टिप्पणी कार ने दिखाया बिलुलितम वह शनिगाम जैसे जल हिलता हो बड़े जोर जोर से हिल रहा हो जल इसे लकड़ी आदि से हिलाया जा रहा हो जल को उस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं दिखता वहां वैसे बुद्धि हमारी चंचल हो रही बाह्य विषयों में इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब नहीं भाजता ये दो दृष्टांत दिया जैसे धूल धूलि से ढका हुआ शीशा हो वह प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता अथवा जल खूब हिल रहा हो वह प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता विलुलितम शलिलम दो दृष्टांत दिया है इस प्रकार से हमारी बुद्धि कलुषित हो रखी है जिसमें अपने पास है आत्मा सन्निहित है वित्त है निरंतर उसी बुद्धि के पास में आत्मा है योग्यता है आत्मग्रहण करने की फिर भी आप आत्मग्रहण नहीं कर पा रहे क्यों बायु विषयों में जो राग होने के कारण या कलुषित यहाँ रागद्वेष भरा हुआ है बाहु विषयों के कारण से रागद्वेष भरा हुआ बुद्धि इस वजह से तरफ ध्यान नहीं आए बिलुलितम शम पांच की टिप्पणी बिलुलितम आलोडितम जो हिला रहा है उसका भी भी दिखता। जैसे नहीं दिख पाता वैसे बुद्धि विक्षिप्त हो रखी वायु विषण के कारण से हिल रही है आत्मदर्शन नहीं हो पाता यही कारण है इसलिए वो जब प्रसन्न होगी बुद्धि स्वच्छ होगी तभी आत्मदर्शन होगा यही बोलना चाह रहे हैं असाधारण कारण क्या है बुद्धि की स्वच्छता सारे साधन कोई भी संत बताते हैं साधन के अंतगम शुद्धि के लिए बुद्धि बुद्धिशुद्धि के लिए आत्म प्राप्ति के लिए साधन आत्म तो प्राप्त है वो अप्राप्त जैसा हो रहा है प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसा हो रहा है कोई भी साधन है व्यर्थ नहीं है मत समझना के साधन व्यर्थ है बुद्धिशुद्धि के लिए साधन आगे भाष्य त्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य अपनयना आदर्श शलिव प्रसादित स्वच्छ शांतम अवतिषते जब साधक उस बुद्धि को स्वच्छ करेगा तुम बुद्धि यदा जब वो बुद्धि यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित जब इंद्रिय और विषय के संबंध से उत्पन्न होते राग द्वेष इंद्रिया हमारे पास विषय सामने बनते हैं इनसे दोनों के संबंध होने पर या तो प्रेम होगा या द्वेष करेगा दो में से एक होगा ही होगा राग या द्वेष अनिवार्य है उदासीन दृष्टि तो कोई महात्मा कर सकता है भागी कर नहीं सकता होना चाहिए उदासीन दृष्टि कर नहीं पाता है या तो राग में फंसेगा या द्वेश द्वेष में फंसेगा इंद्रिय और विष्णु के संबंध से उत्पन्न जो राग है वही मल है बुद्धि की रागद्वेश पैदा होता भीतर इंद्रिय और विषय बाहर हैं उनका संबंध हो जाता है तो संसर्ग जनित इंद्रिय और विषयों के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो तो राग आदि बल है एक आलुष्य है बुद्धि में का काई लगी हुई है अपनायना जब हटाएगा व्यक्ति उस कालुष से को हटाएगा रागद्वेश को बुद्धि से बाहर फेंक देगा बाहर कर देगा, देगा तब क्या होगा अपन अनाद आदर्श जैसे शीशा को स्वच्छ कर देने पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है जल को स्वच्छ करने पर हिलाना छोड़ दो तो फिर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ठीक इस प्रकार प्रसादितम स्वच्छ सुच, स्वच्छ आपात स्वच्छ बना दिया बुद्धि को जब ये सारे सागर से बुद्धि शुद्ध करने के लिए होते हैं स्वच्छम जब तो प्रसन्न कर दी बुद्धि मैंने स्वच्छ बना दिया बुद्धि को तब तो शांत अवतिष्ठ जब बुद्धि शांत होकर, होकर बैठ जाती है जैठ जाती है ज्ञान से प्रसाद उस स्थिति में बुद्धि की प्रसन्नता मानी जाएगी यहां ज्ञान शब्द सर्वसमता बुद्धि जब तो प्रसाद माना जाएगा स्वच्छ मानी जाएगी तेना ज्ञान प्रसाद है जो बुद्धि के प्रसन्नता हो गई गीता में भी है ना प्रसादे सर्व दुखाना महान्यु बजाय थे प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तष्ठ थे दिवत अध्याय है ऐसी प्रसन्न करना पुरुष को स्वच्छ बनाना है यही साधना यही है बुद्धि स्वच्छ करने के लिए सारी साधना है तो क्या हुआ तो तेल ज्ञान प्रसाद बुद्धि के प्रसन्न स्वच्छ हो जाने से विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्व यश सत्व मैंने अंतकरण जिसका शुद्ध हो गया बुद्धि साधक हो गई तो हो गया वह कर्ण वाला व्यक्ति विशुद्ध योग्य हो ब्रह्म द्रष्ट हूं और ब्रह्म देखने के लिए समर्थ हो जाता है योग्यता है योग्यता सबने है कि बाहर के विषयों के साथ संबंध होने से बुद्धि कलुषित हो रखी है उस आत्मा के तरफ चिंतन नहीं कर पाती विषय में डूबी रहती है राग द्वेष में फंस जाती है इसलिए आत्मदर्शन नहीं हो पाता आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता ये कहा ऐसा है आत्म दर्शन में योग्य हो जाता है ऐसा है तत तस्मात तो इसलिए क्या करना फिर तो तम आत्मा पश्च्यते तब क्या करेगा तो उस आत्मा को देख लेता है मैंने देखना मैंने अनुभव में है मैं सचिता रहूंगा आत्मा हूँ बुद्धि हो जाती है पश्च्य मैंने पश्च्य आत्मनिपरीत में प्रयोग कर दिया कि धातुपर्श अर्थ होगा माने पश्च्य माने उपलब्ध कर उपलब्धि हो जाती है आत्मा की देखना नहीं उपलब्धि हो जाती है उपलब्ध कैसा निष्कलम कला रहित आत्मा की कोई अवयव नहीं है आत्मा की एक देश ऐसा नहीं माना जाएगा निर्भय कला रहित कला मान अवय अवैध टुकड़ा टुकड़ा नहीं अवय रहित ऐसा सर्वावय भेद वर्चित निष्कलम करता कोई भी अवयव नहीं आत्मा में आख पैर आख का कुछ भी नहीं है सर्व अवय भेद से विशेष से रहित रहिए आत्मा है उसको ध्यायाना चिंतन करने वाला व्यक्ति तो बुद्धि शुद्ध होने पर आत्मा चिंतन करेगा तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा ध्यामाना सत्यादि साधनवान पूर्वोक्त तो साधन चाहिए सत्यादि जो चार साधन बताए थे सत्य न लभ्य आत्मा सम्यक ज्ञान है सार साधन है वो साधन वाला जो व्यक्ति होगा क्योंकि सत्य की प्रशंसा हाँ। तो वाला होगा उसी को बुद्धि स्वच्छ होगी बुद्धि स्वच्छ होने पर आत्मा का चिंतन करने आत्मा प्रतिबिंब पड़ेगा मान वृत्ति बन जाएगी अंत में आत्मा का वृत्ति बनेगी सत्याधि साधन वन उपसंभ करना जो सत्याधि साधन वाला होगा उसके इंद्रिय समुदाय जा रही तब तक हमारे नहीं हुई है समझना। अगर साधना कुछ हुई है तो इंद्रियों के संपर्क हमारा विषय का इंद्रियों संपर्क कड़ता जाए तब तो समझना की हमारे जीवन में कुछ उन्नति हो रही है विषय चिंतन जब तक चलता हो समझना हमारे जीवन में कोई साधना हुई नहीं है हमने सारी जीवन व्यर्थ कर दिया आप पर ये समझ ये ध्यान देना है बुद्धि स्वच्छ हो जैसे जैसी हो वैसे वैसे आत्मा की तरफ जाना है जब जितने मलिन होगी उतने विष्णु तरफ जाएगी क्योंकि मन ही दो प्रकार का हो जाता है एक ही मन है प्रकार दो है मनो ही द्विविधम प्रोक्तम ये जो मन दो प्रकार कहा क्या शुद्धम चाहुद्धम शुद्ध मन और अशुद्ध उसकी अवस्था दो मन दो नहीं है अवस्था दो है कभी शुद्ध अवस्था कभी अशुद्ध अवस्था अशुद्धम काम संकल्प अशुद्धम काम विवर्जितम अगर विषय का चिंतन चलता हो तो समझना मेरा मन अशुद्ध है अपने आप पहचान सकते हैं और अशुद्धम काम काम मन विषय काम में काम विषय विषय का चिंतन यदि चल रहा हो मन में तो समझना मन, मन अशुद्ध है और शुद्धम काम विवर्जितम विषय का चिंतन छोड़ दिया हो मन ने आत्मचिंतन की तरफ लगा हो तो समझना मेरा मन शुद्ध हो गया के अपने आप पहचान कर सकते हैं तो कहा एकाग्र मन होना चाहिए जैसे बाण बनाने वाले का दृष्टान्त दिया भागवत श्रीमदभागवत में है राजा की सवारी गई बाण बनाने वाला लोहार लगा हुआ होता है तो बाण बना रहा है बाण में क्या है नोक बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा एक तरफ ज्यादा हो गया तो लुढ़क जाएगा सीधा जाएगा न लक्ष्य में नहीं जाएगा नुक सही होना पड़ेगा उसका ध्यान उधर था बाण की तरफ राजा की सवारी गई बाजा गाजे के साथ गई उसको ना सुनाई पड़ा न दिखाई पड़ा तो मन की बात है न दिखाई पड़ा मन इधर एकाग्र है बाद में एक व्यक्ति पीछे से दौड़ता आया उसको पूछा के राजा की सवारी कहां पहुंच गई बोले मुझे पता नहीं तब तक तो वो बाढ़ बनाना छोड़ करके अभी चाय पानी पी रहा था बाद में कुछ हमारा भी मन कभी ऐसे गहराई में फंस जाता है यही कोई बात करता हमें सुने सुनाई में पड़ता एकाग्र होना चाहिए मन ने कहा एकाग्र मनसा ध्याय एकाग्र मन के द्वारा चिंतन करता है आत्मा आत्मा का तो चिंतन ऐसा चिंतन करने से आत्मा की उपलब्धि होगी पश्चिमी मैंने उपलब्ध उपलब्धि होगी कहा नंबर की टिप्पणी पश्यती मा चक्ष शब्द का अर्थना आंख से गृहित होता है उस काल में बुद्धिशुद्ध होने पर आंख से आत्मा दिखाई पड़े ये मत समझना ये जो आंख कोई भी इंद्रिया हमारी बाहर के विषय ग्रहण के लिए है आत्मा ग्रहण के लिए नहीं है आत्मग्रहण नहीं होना इंद्रियों का विषय नहीं हो ये उबला साक्षात तो आपका साक्षात अनुभव करता है मैं ब्रह्म हूं ये साक्षात अनुभव होगा जैसे अभी कोई मैं मनुष्य हूं ये हिला नहीं पा रहा कोई साक्षात अनुभव है मैं मनुष्य हूं जितना अनुभव है ऐसे अनुभव अपने आप में होगा आत्मा में होगा बुद्धि शुद्ध होने पर यह कहा ठीक है देखिये ज्ञान प्रसाद ज्ञान साधन करता भाष्य में बुद्धि करके नहीं कहा ऊपर से हम बोलते रहे क्या है तो टीकाकार बोलते अतर ज्ञाते अर्थो अने व्युत्पत्तिया बुद्धि रूचते ज्ञान शब्द से बुद्धि लेना है ये अर्थो ये, ये, ये ना अने ना, जिसके द्वारा विषयों का ज्ञान होता है उसको यहाँ ज्ञान कहा किसके द्वारा होता है विषयों ज्ञान बुद्धि से ज्ञायते अर्थो अर्थ मान विषय जाना जाता है विषय अनेना मानी इसके द्वारा इसलिए ये व्युत्पत्ति करना ज्ञान शब्द में ल्यूट प्रत्यय जो करना है करण कारक में करना इसलिए बुद्धि उच्च या ज्ञान शब्द का करते बुद्धि कहा जाता है कहा ध्याय ज्ञान प्रसाद में माने जब चिंतन करने लग जाएगा चिंतन तो बुद्धि की स्वच्छता आ जाएगी उसकी ज्ञान प्रसाद मान बुद्धि की स्वच्छता प्राप्त करता है और ज्ञान प्रसाद ने आत्मान पश्य पहले आत्मचिंदन शुरू कर दे तो बुद्धि स्वच्छ होगी बुद्धि स्वच्छ होगी तो क्या होगा फिर साक्षात्कार होगा ये क्रम है कहते हैं ध्यामान ज्ञान प्रसादम लगते जो चिंतन करने वाला व्यक्ति की बुद्धि प्रसन्न होगी और ज्ञान प्रसाद इन मानी बुद्धि की प्रसन्नता से आत्मा नश्यति आत्मा का दर्शन करता मैंने अनुभव करता है क्रमो दृष्टि क्रमोद्रष्ट ऐसा क्रम देखना पहले चिंतन शुरू करो आप तो फिर क्या होगा चिंतन शुरू करेंगे तो बुद्धि शुद्ध होगी बुद्धि शुद्ध होगी तो साक्षात्कार होगा क्रम होगा संशयादि प्रमाण ज्ञान से ध्यान से आत्म प्राप्ति तो होगी नहीं क्या होगा प्रमाण ज्ञान चाहिए तत्वशी तो आदि महाभार के जन्म प्रमाण ज्ञान से आत्म का दर्शन होना है इसलिए कहते हैं संशयादि मल रहित प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान में ऐसा होना चाहिए संशय प्रमाण में संशय हो जाए जो बोल बोला गया है ये सत्य है कि झूठा है ऐसा संशय हो जाए तो फिर आत्मदर्शन हो नहीं पाएगा संशय हो संशय आदि नहीं होना चाहिए प्रमाण में शास्त्र बोल रहा बिल्कुल सत्य बोल रहा है ऐसा विश्वास आना चाहिए ऐसा संशयादि बल रहित प्रमाण में भी बल हो सकते हैं विपरीत बुद्धि हो जाना संशय हो जाना विपरीत हो जाना असंभावना हो इत्यादि ये संशयादि मल से रहित जो प्रमाण ज्ञान होगा कोई मल नहीं है संशयादि बिल्कुल नहीं है जिस प्रमाण में ये जो शास्त्र बोल रहा है बिल्कुल सत्य बोल रहा है ऐसी बुद्धि हो जाए संख्या मल से रहित जो प्रमाण ज्ञान होगा वही तत्व तो साक्षात्कार हेतु आत्म साक्षात्कार का साक्षात कारण का का वही बनता है प्रमाण ज्ञान में प्रमाण जन्य जो ज्ञान होगा वही आप साक्षात्कार का साधन होगा इसलिए हेतुत्वाद ध्यान क्रिया या ध्यान क्रिया कहा ध्यान क्रिया जो है चिंतन है चिंतन क्रिया प्रमित साधन तो अप्र सिद्ध है ज्ञान का साधन नहीं माना जाता हो वो तो बुद्धि बुद्धिशुद्धि का साधन है इसलिए यहां पहले ध्यायान होना चाहिए उससे क्या होगा बुद्धि हो की निर्बलता होगी बुद्धि निर्बल होगी तो साक्षात्कार होगा ऐसा अर्थ करना एक कहा चार की टिप्पणी सात की टिप्पणी प्रमाण ज्ञान से परोक्ष प्रमाण ज्ञान से बने परोक्ष परोक्ष ज्ञान जो होगा वही अप्रोक्षिक होगा आगे जाके साक्षात्कार का कारण क्या है परोक्ष ज्ञान पहले परोक्ष ज्ञान हो आगे जाके अपरो अभिनत्व हेतु भाव अनुपत्ति यहां पर यदि ध्यामान का अर्थ ये करे तब तो साक्षात्कार है हेतु को वही अपरोक्ष ज्ञान को मानेंगे अपरोक्ष ज्ञान को मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं होगा अपरोक्ष ज्ञान को ही तत्व साक्षात्कार का कारण मानेंगे तो कार्य कारण भाव एक कार्यकार होगा इसलिए कारण बनाना होगा परोक्ष ज्ञान और कार्य बनाना होगा अपरो दूसरे अर्थ कर सकते हैं साक्षात्कार से भगनावरण चिदर्थत्व अपरोक्ष अथवा साक्षात्कार सर्वं यही करेंगे कि भग्नावरण चिदर्थत्व आवरण भंग करने वाला चेतन अर्थ करेंगे साक्षात्कार माने आवरण अविद्या रूपी जो आवरण है उसको भंग नष्ट करने वाला चेतन अर्थ करेंगे तो अप्रोक्ष ही हो जाएगा साक्षात्कार कहे तो ये कहा आगे मंत्र है ये सोरात्मा चेत साव्यो यस्मिन् यम संवेश प्राणि सर्वूत प्रयाना शुद्ध बिबवत्षोणुरात्मा चेतसा वेदी यस् पंचदेश प्राण शिद्ध सर्वूतम प्रजाप्ति आत्मा त्मा ये सूक्ष्म आत्मा, आत्मा है थूल दृष्टि से आत्मा की पकड़ होना संभव नहीं है बहुत सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है छावीन करते करते करते करते करते बड़े मुश्किल से मिलता है सूक्ष्म है यशो अणु आत्मा अणु सूक्ष्म जो आत्मा है ये आत्मा चेत साबेदी तब्यक मन के द्वारा ही जानने योग्य है चित्त जब तक विषय में फंसा है तब तक तो विषय का ज्ञान होगा और विषय को छोड़ देगा जब निर्मल होगा जानने का विषय वो है क्योंकि जैसे अभी विषयाकार वृत्ति बना रहा है हमारा मन अंतकरण आत्माकार वृत्ति किसने बनाना है उसी ने बनाना है एक ही साधन है मन का ही खेल है जिधर लगाए उधर ही होगा चेत साबेद्येत चित्त चे, चे, चेतस्मे चित्त मन इस अंतकरण मन के द्वारा ही ध्यान देते हैं ब्रह्माकार वृत्ति उसी ने बनाना है जैसे अभी देहाकार प्रति बना रहा है मैं एक मनुष्य हूं करके बहुत मान्यता बनाया हुआ है मान्य तो बनाया और किसने बनाया किसी ने बता दिया जब पैदा हो गए किसने कह दिया तू तो मनुष्य है मनुष्य भर दिया वो मान लिया बात इतनी है आखिर में पैदा होते समय हमें नहीं बताया होता किसी ने अभी तक तो हम अपने मनुष्य मान लेते थे नहीं मानते सिखाने वाले मिल गए दुनिया भर के ऐसे ऐसे कोई मिले नहीं चुड़ाला चुड़ा जैसा कोई हो मदालसा जैसा कोई हो शुद्धो बुद्धोश निरंजनोशी संसार माया संसार के तीश्चे तीश्चे तो, पालना थे, थे ना बच्चों को लेकर छोटे छोटे बच्चों को पालना ऐसे गाना गाने से बच्चा सो जाता था तो वो माँ ऐसी माँ थी मदालसा माँ ऐसी गाने गाती थी शुद्धो बुद्धोशी तो शुद्ध है बुद्ध है हाँ माया से रहित है संसार माया परिवर्तितोषी ऐसा ऐसा बोलते थे संसार स्वप्न तेजोह निद्रा ये मोहक का निद्रा है इसको त्याग दो ऐसे संस्कार देती थी वो तब वो अच्छे संतान हो जाते थे ये सो अणुआत्मा चेदसा विदी तब्य जो अनुसूक्ष्म आत्मा है बहुत सूक्ष्म है तो चित्त मन के द्वारा ही जानने योग्य है अंत में जाके ब्रह्माकार मन ही बनाएगा कभी भी बनाएगा इस जन्म में अगले जन्म में करोड़ों जन्मों के बाद कभी बनाएगा तो मन ही बनाएगा प्राण है पंचदार जिसमें पांच ये प्राण वायु जो आभ्यंतर अध्यात्म वायु है पांच प्रकार से बनकर के जिसमें जिसमें आश्रित है जिस आत्मा में आश्रित है जो प्राण इसको प्राण अपान ज्ञान उदान समान बोलते हैं एक ही है वह भीतर का हवा है वो बाह्य हवा नहीं भीतर के हवा है अपंजीकृत अवस्था का हवा है इसलिए वो हवा, वो हवा निकलता है जो बाहर के हवा भर करके वो जीवित नहीं होता ये बाहर के हवा स्थूल है पंचीकृत वाला है बाहर के जो वायु है स्थूल है पंचीकृत अवस्था का है ये शुद्ध अवस्था के है अवस्था की वायु भीतर वाला इसलिए बाह्य वायु भर करके मरे हुए व्यक्ति को जीव जिलाना संभव नहीं है तो यशमिन प्राण पंचरा संविवेश जिसमें प्राण जिस आत्मा में ये प्राण जो है वायु अध्यात्म वायु वह पांच प्रकार से संवेश है प्रवेश करके बैठा हुआ है काम कर रहा है प्राणे चित्तम सर्वमोत्तम प्रजा ना ये जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है प्रजाओं में व्याप्त है किसके द्वारा प्राणेशम इंद्रियों के माध्यम से मन के माध्यम से सब में व्याप्त है आत्मा क्यों इनको चेतन कहा जाता है नहीं इनको चेतन में लेते हैं, इंद्रिया चेतन नहीं है हैं। मन को चेतन मानते हैं तो आत्मा की चेतन है वो सब में व्याप्त है आत्मा ओतम व्याप्तम व्याप्त है सर्वत्र आत्मा देखने की चाहिए अगर ज्ञान चक्षु हमारे पास हो हम आत्मदर्शन सब सर्वत्र कर सकते हैं विमूढ़ा नान पश्यती पश्यंती ज्ञान चक्षुष गीता के पंचदश अध्याय में कहा है मूर्ख लोग नहीं जान सकते आत्मा को किंतु ज्ञान चक्षु वाले जो होंगे वह आत्मा को देखते हैं जानते हैं अनुभव मिलाते हैं ऐसा प्राणेश चित्तम सर्व गौतम प्रजा प्राण इंद्रियों के माध्यम से इस चित्त में व्याप्त है आत्मा सभी प्रजाओं के अंतकरण में व्याप्त है विशुद्ध विभवती ऐसा आत्मा जिस चित्त के विशुद्ध हो जाने पर शुद्धि हो जाए अंतकर्ण की शुद्धि हो जाए मन स्वच्छ हो जाए तो क्या होगा ऐसा आत्मा विभक्ति विशेष है न भवती यह आत्मा विशेष रूप से प्रकाश करने लग जाता प्रकाशित तो होता है जिसके शुद्ध होने पर अभी अशुद्ध अवस्था में है अंतकरण इसलिए आत्मदर्शन की बात ही नहीं है विषय दर्शन हो रहा है किंतु तो यही शुद्ध हो जाए तो आत्मदर्शन यही हो जाता है भवतीश आत्मा यश आत्मा विभवती जिसके शुद्ध होने पर जिस चित्त के शुद्ध हो जाने पर आत्मा दर्शन हो जाता है इसलिए साधना व्यर्थ नहीं है साधना करनी चाहिए क्यों चित्त की अगर आपका मन बिल्कुल विषयों का चिंतन छोड़ दिया हो आपके मन ने आप ही साक्षी हैं तो आपको फिर साधना करने की साधन की जरूरत नहीं है अगर विषय चिंतन बिल्कुल नहीं करता हो शब्द पर सर्वरस गंदादी के आकार नहीं बनाता हो तब आप सिद्ध अवस्था में गए यदि पिछड़े में जा रहा है तो आपको करनी पड़ेगी जब तप आदि जो भी बताया करना पड़ेगा बनाश्रम भेद करना है जब है तब जो भी है करना होगा जैसे कि अंधकर्म शुद्ध हो जाए फिर यह आत्मा विभवती जैसा आत्मा प्रकाशित हो जाता है आत्मा ऐसा <coughs> भाष्य देखें यम आत्मान एवं पश्यती जिस आत्मा को इस प्रकार से देखता है आत्मा व्यक्ति जो देखता है साधक देखता है उपलब्धि करता है अंधक के शुद्धि होने पर यही तो है पूर्व मंत्र आत्मान जिस आत्मा को एवं पश्यती इस प्रकार से अनुभव में लाता है साधक ये आत्मा कैसा था अणु यह आत्मा अणु है सूक्ष्म है जो ज्ञान के प्रसाद बोला था पूर्व में बुद्धि के प्रसन्नता से आत्मदर्शन दर्शन हो सकता है कहा था जिस आत्मा के दर्शन करता है साधक बुद्धि की सच्चता से वह आत्मा अणु है सूक्ष्म है सबने देख पाते सूक्ष्म है अति सूक्ष्म है सूक्ष्म अणु का अर्थ सूक्ष्म है चेतसा चित्त से जानना चाहिए विशुद्ध ज्ञान है ना न विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही उसको समझ रहा है शुद्ध बुद्धि को समझता है विशुद्ध ज्ञान है ना केवल विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध बुद्धि के द्वारा केवल वही साधन है आत्म उपलब्धि के पूर्व अवस्था में विशुद्धि बुद्धि की विशुद्धि के लिए सभी साधन है जब तपा केवल है केवल विशुद्ध ज्ञान से आत्मा जाननी हो गया बुद्धि की शुद्धि से ही आत्मा ज्ञात है समझना चाहिए आत्मा कहा रहता है बुद्धि की प्रसन्नता होने पर जाना जाता है इस आत्मा को बुद्धि प्रसन्न होने पर जाना जाए वो आत्मा कहा क्वासो क्वा असो असो आत्मा कह है वो आत्मा प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं ये yes, शरीर है जिस शरीर में प्राणो वायु पंच था प्राण अपना भेदना संविवेश पर जिस शरीर में प्राण वायु पांच प्रकार से काम करके बैठा हुआ वही मिलेगा आत्मा ये शरीर में मिलेगा भाव नहीं।, नहीं मिलना आत्मा की अगर शरीर रहित अवस्था में आत्मा की उपलब्धि हो भी नहीं सकती ये शरीर जब तक है तभी तक दर्शन हो सकता है कोई साधन करे तो हो सकता है शरीर छूटने पर नहीं हो पाए तो केनो परिचर में कहा यह चेत अवेदित अथ सत्य मस्ती न चेत न वेदी महती भी ऐसा भूतेश भूतेश विचित्रीरा प्रत्याश् लोकारी यह चेत अवेदित इसी शरीर में रहते रहते आत्मा को जान लिया मनुष्य शरीर पर मिला हुआ है समझदारी बुद्धि समझदार है यहाँ इसी में जान लिया तो बहुत अच्छा काम हो गया नचेत ये है वेदित महती की अगर यहाँ नहीं जान सका फिर वो चौरासी के चक्कर में चलेगा मान विनाश की जाएगा यह कहा तो का, हाँ तो का संविवेश प्रविष्ट पांच प्रकार से यहां प्रविष्ट हुआ जिसमें प्राण प्रविष्ट हुआ इसमें आत्मा मिलना है बुद्धि की शुद्धि होने पर मिलना है संविवेश माना संभ्यक प्रविष्ट संध्यक रूप से प्रविष्ट है वायु हृदय जो शरीर में जो हृदय हृदय भीतर भीतर में भीतर में पर है चेतराकार उपलब्धि यह कहा कि दृश्य चेतसा भी है, है, कहते हैं कैसे बुद्धि से जानना चाहिए वो आत्मा कैसे बुद्धि होनी चाहिए तब तो कहा प्राणी सह इंद्रिय चित्तम सर्वम करणम प्रजा जिस ऐसे प्राण माने इंद्रियों के सहित जो चित्त है सर्वम अंत करण प्रजा नाम प्राणियों के जितने भी है न जिस चैतन चेतन के द्वारा व्याप्त है ऐसे बुद्धि में उसका प्रतिबिंब बढ़नाएगा न माने ना चैतन्य जिस चैतन्य से व्याप्त है सारे के सारे इनको चेतन कहते हैं अंतगर आदि है अथवा ये आपके इंद्रिया है चेतन बोलते हैं आत्मा के कारण से ऐसा बोला गया आत्मा विशेष रूप से है वहां वेदी तक क्षीरम स्नेह ना दो दृष्टान्त दे देते हैं जैसे देखो क्षीर स्नेह न दूध में क्या व्याप्त है मक्खन व्याप्त है दूध में जैसे मक्खन व्याप्त है पदार्थ है। है, पदार्थ है, अगर आपको विश्वास हो थोड़ा घर्षण करे उसकी अग्नि निकलेगी पहले जमाने में जो यज्ञादि कर्म होते थे उसमें अरणि मंथन बोलते थे एक लकड़ी नीचे रखते थे एक लकड़ी पर एक बीच में मथानी रसी लगा पे खींचते थे खींचते खींचते खींचते खींचते उसमें ऐसी गरमाइश आ जाती थी तो आग प्रज्वलित हो जाती थी शुद्ध अग्नि ऐसा था ऐसे अग्नि से मान अग्नि प्रज्वलित करते थे हवन कुंड करते थे काष्टम को अग्नि जैसे अग्नि से काष्ठ लकड़ी जो होती है मान व्याप्त है जैसे घी से दूध व्याप्त है दूध के कण कण में घी व्याप्त है गृह व्याप्त है ठीक इसी इस प्रकार वो तो चेतन व्याप्त है सब किंतु वो चेतन की अभिव्यक्ति तभी होगी बुद्धि बुद्धिशुप्त होने तो पर ही अभिव्यक्ति हो पाएगी तब तक व्याप्त होने पर भी नहीं होता क्योंकि घर्षण करना पड़ेगा जैसे लकड़ी में वो अग्नि है उसको तो निकाल अलग करना हो तो घर्षण करना पड़ता है दूध में मक्खन है निकालना हो तो घर्षण करना खूब मथा लगाना पड़ेगा घर्षण करना पड़ेगा बिना घर्षण भी नहीं होगा यहां पर घर्षण करना पड़ेगा को घर्षण करेंगे साधना करेंगे खुद साधना करेंगे तो कोई घर्षण होगा तो उसके कारण उस वजह से ही मेरा आत्मा की उपलब्धि होगी स्नेह न माने सर्पिशा स्नेह माने घी सर्पिश कहते हैं घी को कहते हैं जैसे दूध व्याप्ता है घी से और काष्ट व्याप्ता है लकड़ी व्याप्ता है अग्नि से ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर में सारी इंद्रियां व्याप्त हैं आत्मा से देखने वाले बुद्धि चाहिए अभी बुद्धि वो देख नहीं पा रही है विषय चिंतन कर रही है ये कहा। प्रजान अंतकर्म चेतनावत प्रसिद्ध लोग सबके अंतकर्ण प्राणियों के जो अंतकर्म है चेतना वाले माने जाते हैं प्रसिद्ध है लोक में उसको चेतन मानते हैं अंतकर्म को वो आत्मचेतन के कारण से उसको चेतन मानते हैं ये प्रसिद्ध है लोक में तीन के टिप्पणी तात्र प्रसिद्धि अनुकूल क्योंकि वो चैतन्य का मिलता है करके दिखाते हैं क्या दिखाते हैं सभी है, चेतन करके बोल रहे हैं बोलते हैं क्लेशादि जिस चित्त में क्लेशादि बल रहित होने पर जब तो क्लेशादि मल नहीं है ऐसा है तो क्या होगा यश्चित क्लेशादि मननेल अभियुक्त क्लेशादि मल अलेशादि जो क्लेश जो होते हैं पंच क्लेश अविद्यामिता राग द्वेश्वेश तो पंच क्लेश में आते हैं क्लेशादि जो काम क्रोधादि हैं क्लेशादि मल जब युक्त होगा रहित हो जाने पर चित्त में कोई क्लेश नहीं राग द्वेश काम क्रोधादि नहीं अविद्या अस्पताल विद्या वैसा राष्ट्र नहीं ऐसा शुद्ध हो गया जब चित्त होने पर शुद्ध होने पर विभवती ऐसा उक्त आत्मा जो उपरोक्त आत्मा जिस आत्मा की चर्चा चल रही है वह आत्मा विशेष रूप से भासता है बी माने विशेषा स्वेदा आत्मना भवती अपने रूप में हो जाता है आत्मा उस काल में विभवती करता है बी माने विशेष विशेष रूप से स्वेरा आत्मना भवती आत्मानंद प्रकाश है जित अपने स्वरूप प्रकाश कर देता है आत्मा माना आत्माकार वृत्ति परिगुष्काल उस काल ये का। चार के टिप्पणी स्वेद आत्मना माने माना लक्षण है लक्षण है ना जो सचिदानंद स्वरूप है जिसका उसित होगा उस काल में आत्मा बुद्धिशुद्ध होने का, <coughs> का मैं कहते हैं बौद्धादे चित्तादो चेतनत्व भ्रम दर्शनात् चित्तम स्वस्मिन स्वसर्गिणी चैतन्य चा, विभिन्त कर्य स्वभाव्यम कहते देखो ये चित्त को ही आत्मा मान के बैठे हुए हैं बुद्धि को ही आत्मा मान करके बैठे हुए हैं बौद्धवादी लोग क्षणिकवादी जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान को दे, दे आत्मान विज्ञानमान बुद्धि आत्म मान बैठे जो आत्मा का भ्रम हो रहा था इसलिए वो जरूर चेत चेतन विशेष है वहां ये कहना चाहते हैं बौद्धा दे है। बौद्धादि जो है उनका चित्ता, चित्ता मान यहाँ चार बागों को तो थूल शरीर में चैतन वास्ता है ये थोल सरे तो कुछ भी नहीं थूल शरीर चेतन यही है ऐसा मानते है चार बाग लोग मुख्य भौतिकवाद मान परमार्थ कोई मानता नहीं स्वर्ग आदि नहीं मानता जितने भी वो चार बाग है ऐसे मानते मान्यता है नास्तिकवाद दूसरे लोग कहते ना शरीर तो चेतन नहीं हो सकता है थोड़ा सुलझे हुए होंगे उनमें वो कहते शरीर चेतन नहीं है क्योंकि शरीर चेतन हो तो मृत शरीर में तो शरीर तो है वहां किंतु पहले चलता फिरता था अब चलना फिरना बंद हो गया इसके मतलब चेतन कुछ और था निकल गया तो शरीर को चेतन मानना तो ठीक नहीं है मृत शरीर पर तो विचार हो जाता है तो इसके मतलब किसको मानना इंद्रियों को मानना इंद्रिया निकल गई वहां इंद्रिया निकल गई इसलिए वहां चलना पेगा बंद हो गया इंद्रियों के चेतन मानने वाले पक्ष है मैंने आत्मा को नहीं इंद्रिया चेतन वो इंद्रियों को भी देखा अगर इंद्रियों को चेतन मानेंगे तो एक आपत्ति आएगी और समझदारी से जाएंगे आगे क्या होगा पहले आपके आंख आँ, थी बद्रीनाथ का दर्शन करके आए थे आप मंदिर का ठीक है और कालांतर में आंख फूट गई किसी का अंधा हो गया व्यक्ति तो वो ख्याल आ सकता है कि नहीं आ सकता पहले जो दर्शन किया अनुभव देखने वाला और स्मरण करने वाला एक ही व्यक्ति होगा कि भिन्न भिन्न होगा अगर इंद्रिया ही आत्मा हो चेतन हो तो जो जिस इंद्रिय ने देखा था बद्रीनाथ को तो फूट गई मर गई वो इंद्रिया अंधा हो गया व्यक्ति कालांतर में उसको वो उसका अनुभव स्मरण नहीं होना चाहिए क्योंकि तो स्मरण होता है मतलब इंद्रिया भी चेतन नहीं हो सकती ऐसा तर्क है। फिर कहते हैं मन को मान लिया जाए चेतन मन था बद्रीनाथ के दर्शन के समय भी था अभी आठ फूटने पर भी है तो वह चेतन है अगर मन भी नहीं होता सुशुद्ध काल में मन नहीं होता फिर भी चेतन का आवास होता है वो भी नहीं हो पाता फिर जाकर मानते हैं विज्ञानवादी बौद्ध मानते बुद्धि को चेतन मानते उनका कहना है को चेतन मानते हैं वो आत्मा तक नहीं जाते ये स्थिति है बौद्धादे चित्तादे चेतन तो भ्रमा दर्शनार्थ बौद्ध आदि जो पंथ हैं उनमें चित्ता आदि में किसी को चित्त में किसी शरीर में किसी को इंद्रिय में न जाने कहा चेतन का भ्रम बना हुआ है इसलिए चित्तम वित्त का क्या स्वभाव है कहते हैं स्वस्मिन अपने में स्व अपने में और अपने संबंध में आने वाले में चैतन्य पे विजय स्वभाव उसमें ऐसी योग्यता है उसके संपर्क में जो आ जाता है उसमें चैतन्य का आवास करने वाला हो जाता है सामर्थ्य है ऐसी योग्यता है तथा चित्ते परमात्मा नभिव्यक्ति समात इसलिए उस चित्त में परमात्मा के अभिव्यक्ति संभव है उसके संपर्क में आने परमात्मा की अभिव्यक्ति उपलब्धि होगी संभव होने से चेतस तो चेत सा मुझे इसलिए चाहिए कहा जाता है इति तो कहा, कहा ये सब को चेतन मानते लोग जिसके द्वारा व्याप्त है चेतन व्याप्त है जिसमें उनके माध्यम से सारा व्याप्त है कहा था ओतम आऊतम ओतम ऐसी स्थिति है व्याप्तम ओतम चैतन्य न सब में चेतने के द्वारा चैतन्य के द्वारा व्याप्त है सब के सब किम इति ब्रह्म तरी चित ब्रह्मस्वतरोक्ष ब्रह्मस्वत ही क्यों अपरोक्ष नहीं होता साधना क्यों करनी जब चित्त में है संसर्ग में आनंद चित्त प्रकाश कर देगा तो ब्रह्म का प्रकाश अभी कर देख कहा चित्ते जिस चित्त के क्लेशादिमलुक्त भाषण में कहा था यश चित्ते क्लेशादिमलुक्त जब तक क्लेशादिमल होगा तब तक ब्रह्म दर्शन नहीं हो पाएगा चित्त क्लेशादि पल जो समाप्त हो जाए राव देश आदि हट जाए आ, काम क्रोध आदि हट जाए तभी दर्शन की योग्यता संभव है ओ, तम पांच टिप्पणी यदि सर्वस्व चित्तम चैतन्य नीतम सबका चित्त चैतन्य में अर्पित है यदि यदि ऐसा है सर्वस्व तरही चित्ते योज फिर वहां पर तो यह जोड़ना चित्ते किम इत्यादि जोड़ना चाहिए अपेक्षित अध्ययृत्य आवर्तन से दो बार सर्वस्व पद का आवृत्ति भी करना अध्ययन करना आवृत्ति करके जोड़ना तो सबके चित्त में क्यों दर्शन नहीं होता चित्त में योग्यता है कहा जब तक कामादि राघदेश तब तक दर्शन तर, नहीं होगा क्लेशादि मल हटने पर ही होगा इसलिए साधन करनी जरूरी है ये अगे मंत्र है मनसा संविभाति विशुद्धसत् कामते तस्द आत्म्ञ ह्यर्च यदूतिमा यम यमोक मनसा संविभाति कामयते शुद्ध सत् काम ये जयते दाश काम तस्मात्मति जो आत्मवे व्यक्ति होगा उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कहते हैं ऐसी सिद्धियां हैं यमय लोक मनसा संबा जैस जिस लोक का चिंतन करता है मनुष्य से ब्रह्म ऐसा चिंतन करता है अर्थात पितर आदि मरे हुए पितर वो सामान्य जीव देख नहीं पाता उनके सामने पितृक लोग नहीं आएंगे किन्तु वो जो आत्मा के पुरुष होगा उसकी प्रशंसा के लिए कही जा रही है अगर पितरों को दर्शन करना चाहे तो पितर सामने हो जाते हैं ऐसी स्थिति उसमें आ जाती है या नम लोग अमान शासन में आती है जिस चिंतन करता है वो सामने हो जाता विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व वाला जिसका अंतकर्म शुद्ध हो गया, गया उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है काम जिन विषयों का चिंतन करता है वो विषय सामने हो जाता है उसके सामने ऐसी शक्ति आ जाती है ऐसा है। ये आत्मज्ञानी की प्रशंसा भी लेकर काम गयामान उन लोक माने उन लोगों को जीत लेता है विजय प्राप्त कर लेता है उन विषयों को भी जीत लेता प्राप्त कर लेता है तस्माद आत्मज्ञम झर्चय काम इसलिए आत्मज्ञ जो व्यक्ति होगा आत्म यानी योगा ऐश्वर्य तो वाले जितने लोग हैं वो क्या करें करें उनके सम्मान पूजा करें करें आचार का ऐसा कहा में कहते हैं यह एवं उत्तर लक्षण हम इस प्रकार से जो बताया गया सारक है उत्तर लक्षण आत्मा सर्वात्मा सबका आत्मा है चैतन्य है जो अणु है सूक्ष्म है ऐसा आत्मा को आत्मात्व प्रतिपन्न अपने अपने स्वयं अभिन्न रूप से प्राप्त हो गया जो व्यक्ति आत्मा भिन्न है इस रूप से प्राप्त होने से काम नहीं चलेगा मही वही सचिता आत्मा हो शास्त्रो में जो चर्चित आत्मा है वो मही हो ऐसी जो प्राप्त हो गया जो व्यक्ति अभिन्नता को प्राप्त हो गया तस्से उसको सर्वात्म और सर्वात्म भाव में चला गया देहादि परिच्छेद को हटा करके आत्माभाव में चला गया सर्वात्म भाव में पहुंच गया है इसलिए सर्वाभाव लक्षण फलवाह सर्व स्वरूप फल उसको हो जाता है सर्वप्राप्ति क्योंकि जो समुद्र को प्राप्त कर लिया तो सारे नदी को प्राप्त कर लिया उसने इसी होती है समुद्र स्नान कर लिया सारे नदियों का स्नान हो गया उसको ऐसे ही जब आपका प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया समझो एकदम महान फल है ये फल दिखाया इसलिए कहा यम यम लोकम पितर आदि लक्षण जिन, जिन को देखना चाहता है पितर देखना चाहे सामने हो जाते हैं उसके लक्षण मनसा विभा मन विभा संकल्प चिंतन करता है मन से तो मयम अन्य भवे मेरे लिए दर्शन हो अथवा अन्य के लिए दर्शन हो जैसे जैसा भी सोचेगा अन्य विशुद्ध अंतकरण शुद्ध वाला व्यक्ति जब सोचेगा ऐसा मानेगा तो संकल्प करेगा तो क्षीण क्लेश कैसा होना चाहिए क्लेश रहित पंच क्लेश रहित हो जो व्यक्ति वही काम उसके शक्ति उसी में आएगी अविद्या राह द्वेश्वेश रहित हो ऐसा व्यक्ति क्षीण क्लेश पंच क्लेश रहित हो आत्मविद आत्मविद्ता निर्बलांत करण उसी का विशेषण है जिसका अंत करण हो चुका हो ऐसा जो व्यक्ति है काम ए थे या कामान जिन जिन लोगों की चिंतन करता है और जिन जिन विषयों का चिंतन करता है या शामान प्रार्थ ये थे काम ए प्रार्थ जिन भोगों की इच्छा रखता है तम तम लोग जाए उन लोगों की विजय प्राप्त कर लेता है प्राप्त करता है ताश कामान संकल्पितान भोगान जिस विषयों का संकल्प करता है उन विषयों को भी प्राप्त कर लेता है अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए ऐसी शक्ति है उसमें तस्मात तो इसी कारण से विदुषा जो ज्ञानी है उसका सत्य संकल्पत्वा वो सत्य संकल्प है जैसा सोचता है होता है ऐसा होना चाहिए आत्मज्ञम जो आत्मज्ञ उसके आत्मज्ञान ने आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अंतकर्म शुद्ध हो गया है ऐसे व्यक्ति को ही माने पूजा, पूजा करे सम्मान करे उसके पाद प्रक्षा नमस्कार आदि भूतिका क्या क्या पूजा करना उसके चरण धोना है सेवा करनी है जो समय के अवस्था के अनुसार सेवा करना इत्यादि नमस्कार करना इत्यादि के द्वारा भूतिका मान विभूति में ऐश्वर्य वाला व्यक्ति उसकी सम्मान करे पुरुष की सम्मान करे ये कहा टिप्पणी टिप्पणी अन्य माने सब भक्त आया अपने लिए चाहे चाहे दूसरे के लिए कहा था भाषमा अन्य स्वयं कहा था अपने भक्तों के लिए चाहे तब भी करा सकता है उस ऐसी शक्ति आ जाती है ऐसा है यदि भी ये फल जो बताया है ये उपासकों का फल है विशुद्ध स्थिति में आत्मज्ञानी का फल नहीं है उसकी प्रशंसा के लिए वास्तविक जो ब्रह्मोपासना प्राणोपासना करने वालों में शक्ति आ जाती है करके आत्मव्य में ऐसी शक्ति नहीं वो तो सब कुछ छोड़ करके अगला हो जाता है आत्मज्ञान भाषु आत्मज्ञान ही एक भाषुर है प्रकाश है प्रभा है जिसके पास आत्मज्ञान ही जिसके पास प्रकाश है ऐसी व्यक्ति शक्ति आ जाती है ऐसा कहा समय हो गया इस तरह से तृतीय के प्रथम खंड की पूरा हो गया ओम द्वितीयखंड के भद्रं पशे महा क्षेत्र देव